जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष भाग बारह वापसा और वृक्षाकार प्रबंधन अब लिखे वापसा लिखिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को मूर्ख बना रहे हैं कि जड़ों को पानी चाहिए वास्तव में जड़ें पानी नहीं पीती पानी को स्पर्श भी नहीं करती जड़ों को पानी नहीं चाहिए वापस चाहिए जड़ों को पानी नहीं चाहिए वापस चाहिए देखिए लुक एट द बोर्ड ये मिट्टी का कण है दी द सॉल्ट आर्टिकल और इस मिट्टी के कण के ऊपर सतह पर एक दाब है प्रेशर है पावर है जिसको सरफेस टेंशन पावर पर कहते हैं एक दाब है एक तनाव है जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन पावर इसका एक ही काम होता है जहां भी नमी है उसको खींच लेना है क्या काम होता है उसका जहा भी नमी है खींच लेना है मैं आपको उदाहरण दूंगा आपके समझ में आ जाएगा यह मिट्टी का ढेला है सूखा है पूरा सूखा है वो ढेला आप रख दीजिए टेबल पर उसके ऊपर दो बूंदे पानी की डाल दीजिए कैसी आवाज आती है सन्न आवाज आती है तुरंत उसको सोख लिया जाता है ये काम कौन करता है ये सरफेस टेंशन पावर करता है वो प्रेशर करता है दाप करता है तुरंत खींच लेता है आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले महाराष्ट्र में चुनाव था और चुनाव के समय गणेश जी दूध पिए थे याद है आपको हाँ तो ये चमत्कार ये तनाव ने किया ये सर्फस्टेशन पावर ने किया था जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं गणेश जी दूध पीते ही है पीते ही है तो इसकी तीव्रता अनेक है तैतीस से लेकर 330 एटमॉस्फेयर इतनी बड़ी होती है ये इसके ऊपर एक रिंग है एक कंगन है ना? और इसके ऊपर दूसरा कंगन है दो कंगन है ना एक कंगन है और ये दूसरा कंगन है और मिट्टी के कण कंगन के बीच में गैप है खाली जगह है और दो कंगनों के बीच में क्या खाली जगह देखिए ये जो कंगन है उसमें बाष्प है क्या है बाष्प है बाप है बाप बोलते क्या बाष्प बोलते बाप बाप है बाष्प है कंगन में कंगन में पानी नहीं है क्या है बाष्प और कंगन के बीच में जो खाली जगह है वहां हवा है पानी नहीं है हवा है पानी और ये मिट्टी का कण और पहला का इसके बीच में जो खाली जगह है वहां भी हवा है पानी नहीं है पानी कहीं भी नहीं है ये कृषि वैज्ञानिक झुर बोलते हैं कि जड़ों को पानी चाहिए पानी कहीं नहीं है हवा है और बाष्प है देखिए बास सामान्य क्या वापस क्या भूमि के अंदर दो मिट्टी कनों के बीच दो मिट्टी कनों के दरमियान जो खाली जगहें होती है व्हाट आर द वेक्यूअल्स और पोस्टेसिस आर एग्जिस्टेड इन बिट्वीन टू सॉइल पार्टिकल्स जो खाली जगहें होती हैं उन खाली जगहों में पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए दे शु बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ द वाटर पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए बल्कि उन खाली जगहों में 50 प्रतिशत बाष्प और 50 प्रतिशत हवा इनका सम्मिश्रण चाहिए देस शुड बी ए मिक्सचर ऑफ 50% परसेंट वाटर वेपर एंड फिफ्टी परसेंट एयर मॉलिकुल्स इस एकात्मिक स्थिति को इस एकात्मिक स्थिति को क्या कहते हैं वापस कहते हैं वापस समझ में आए आए ना अब आप क्या करते हैं शनिचर को बटन दबाते गंदे में पानी देना है तो है ना? और नगले शनिचर को बंद करते करते हैं ना और तालुका में चले जाते हैं मोटरसाइकिल लेकर, राजनीति करने के लिए थकट की जब लौटते तो आपके खेत में से पानी बहकर दूसरे खेत में जा रहा है दूसरे खेत में से नाले में जा रहा है आप देख रहे हैं कि खेत में से पानी बाहर जा रहा है इसका मतलब है पानी पूरा भरा हुआ है लेकिन मन नहीं मानता एक पत्थर ले, लेते हैं और गन्ने में डालते हैं जब आवाज आती है डूब डूब डूब हाँ आप कुंभ स्नान है कृषि वैज्ञानिक भी यही करते हैं कृषि विज्ञान अज्ञान है ज्ञान नहीं विज्ञान साथियों क्या आवश्यकता है बोलते हैं भात धान को ज्यादा पानी चाहिए गन्ने को ज्यादा चाहिए केले को ज्यादा चाहिए सरासर गलत है सरासर गलत है झूठ झूठ जब आप पानी भरते हो क्या होता है ये जो गैप है इसमें क्या पानी जाता है कहां भरता है पानी एक गैप में क्या होता है पानी भर जाता है भर जाता है ना और पानी भर जाता है तो यहां की हवा कहां निकल जाती है ऊपर निकल जाती है, है। जैसे हवा ऊपर निकल जाती है पानी पूरा भरा जाता है तो जड़ों को प्राणवायु नहीं मिलता युवाणु को प्राणवायु नहीं मिलता जीवाणु मर जाते हैं जड़े मर जाते हैं ऊपर खाद्य निर्मित बंद होती है खाद्य ऊपर चढ़ता नहीं नाइट्रेट चढ़ता नहीं तो पत्ते पीले पड़ते हैं और फिर आप किसको बुलाते हैं कृषि वैज्ञानिक को वो आता है हाँ हाँ पीले पड़े हैं कितना यूरिया दिया था, दस बैग और दस बैग यूरिया कृषि विज्ञान अज्ञान है ज्ञान नहीं विज्ञान कारण है वापस नहीं है अब क्या बताता है उपाय यूरिया इसका मतलब है कि जब यहां पानी भरा जाता है हवा निकल जाती है अब जड़ें सड़ने वाली है आपकी फसल चौपट होने वाली है आप भी फसल डूबने वाली है जो हवा ऊपर आती है आवाज करती है डुब डुब डुब डुब बुर बुर बुर यानी तू भी बूढ़ गड़े भी बूढ़ लेकिन आपको संदेह समझता गलत है गलत है। इसका मतलब है पानी इतना ही देना चाहिए जिससे क्या निर्माण होगा वापस निर्माण लिखिए लिखिए जब जब जड़ों के पास जब जड़ों के पास दो मिट्टी कंसमूह के बीच की खाली जगहों में पूरा पानी भरा जाता है तो वहां की हवा बाहर निकल जाती है तो जड़ों को जीवाणुओं को प्राणवायु नहीं मिलता वो मर जाते हैं। और फसल पीली पड़कर वो भी सूख जाती है इसका मतलब है पानी उतना ही देना है जिससे जड़ों के पास खाली जगहों में पानी भरा नहीं रहेगा पानी भरा नहीं रहेगा केवल वापस रहेगा समझ में आ गए वापस कुंभ स्नान वालों को समझ में आ गया नासिक कौन कौन गया था कुंभ के लिए अच्छा आप कुंभ स्नान करने के लिए वहां भी गए और इधर गन्ने को भी कुंभ स्नान कराया बहुत बढ़िया देखिए वापसा कैसे निर्माण होता है वापसा कैसे निर्माण होता है किसी भी पेड़ पौधे की दोपहर को बारह बजे जो छाया पड़ती है उसके अंतिम सीमा पर वापस लेने वाली जड़ होती है छाया के अंदर नहीं होती छाया के अंदर नहीं होती जब बारिश का अथवा सिंचाई का पानी छाया के अंदर भरा जाता है सीमा के अंदर तो वापसा निर्माण नहीं होता जड़े सड़ती है जड़े क्या होती है सड़ती है इस नुकसान को रोकने के लिए छाया के सीमा से लेकर तना तक क्या चढ़ाना चाहिए आ? मिट्टी चढ़ाना चाहिए राइट मिट्टी चढ़ाना चाहिए ताकि पानी तुरंत निकलकर कर के बाहर चला जाएगा वापस रहेगा जब आप छाये के सीमा पर पानी देते हो तो जड़ों को कितना वापस चाहिए निर्णय आप लेते हो जड़ नहीं जब आप सीमा पर पानी देते हो तो जड़ को कितना वापसा चाहिए इसका निर्णय आप लेते हो जड़ नहीं लेती ये अधिकार जड़ का है निर्णय लेने का आपका नहीं निर्णय लेने का अधिकार जड़ का है आपका नहीं इसका मतलब है सीमा पर पानी देने से वापसा निर्माण नहीं होता जड़ की अनुमति के बिना पानी दिया जाता है सीमा पर भी पानी देने से वापस नहीं निर्माण होता है। क्या होता है सीमा पर पानी देने से वापस निर्माण नहीं होता क्योंकि निर्णय कौन लेता है आप लेते हो आप लेते हो दस रोटी खाइए आप क्या बोलते हो दस रोटी खाइए नहीं नहीं और खाइए और खाइए वो दामाद भाग जाता है आखिर में बुरा खाकर तो ये निर्णय आप लेते हो ऐसा नहीं होता लेकिन जब आप सीमा के छह इंच बाहर पानी देते हो जब आप सीमा के छह इंच बाहर पानी देते हो कितना इंच बाहर छह इंच बाहर पानी देते हो तो जड़ उस नाली में जाती है जड़ पानी लेने के लिए वापस लेने के लिए उस नाली में जाती है जितना चाहिए उतना ही लेती है जितना चाहिए उतना ही लेती है स्वयं निर्णय का अधिकार अमल में लाती है वापस निर्माण होता है यह अत्याचार है पौधों पर पानी देने का यह प्रचलित व्यवस्था सरासर गलत है इसका मतलब है पानी कहाँ देना है अब बताइए सीमा के अंदर नहीं देना है सीमा के सीमा पर नहीं देना है सीमा के कितने इंच बार छह इंच बार लिखिए अगर नाली नहीं निकाली लिखिए अगर नाली नहीं निकाली सीमा के बाहर अगर नाली नहीं निकाली छह इंच बाहर तो जड़ों के पास खाली जगहों में पानी होता ही है वो निकल जाने के लिए कहीं छेद नहीं है ढलान नहीं है तो ज्यादा दबाव से कम दबाव के सीते में वो जाता है वहां कम दबाव है ही नहीं तो जाएगा कहां से वही रुकता है अरे वापस नहीं होता वापसा लेकिन जब आप नाली निकालते हो जब आप नाली निकालते तो ऊंचे उच, क्षेत्र का पानी कहा जाता है नाली में चला जाता है साइफन से गुरुत्वाकर्षण शक्ति से गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपरी सतह का पानी नीचे नाली में बहकर निकल जाता है और वापस निर्माण होता है समझ में आ गया ना विजुअल अरे भाई देखिए आप कहा थे उस समय जब आपको ध्यान बांटा था भगवान ने लखनऊ में थे क्या दिल्ली में थे कंसंट्रेशन नहीं है आपका देखिए अभी ये पौधा है है ना ये जड़े हैं दिस इज अप रूट सिस्टम सेकेंडरी रूड्स एंड दीज आर दर्शरी रूड्स अब सपोज यहां ठहरा हुआ पानी आपने ये दोपहर को बारह बजे छाया है तो यहां क्या चढ़ा दिया आपने मिट्टी चढ़ा दिया है ना तो यहां का पानी तो बाहर निकल गया वहां का पानी बाहर निकल गया लेकिन जड़ों के पास पानी बाहर जाने के लिए निचले तो भी खाली जगह चाहिए ना सपाट है ना तो वही रुक गया रुक गया ना तो ऑप्शन निर्माण होगा क्या नहीं लेकिन जब आप 6 इंच बाहर नाली निकालते हो तो क्या हो गया अब यहाँ की नमी खाली जगह में चली जाएगी ना यहाँ उच्च दब है यहाँ कम दबाव है तो उच्च दबाव के कम दबाव के तो पानी भाग जाएगा तो यहाँ का पानी अतिरिक्त पानी कहाँ आएगा नाली में आ गया तो यहां क्या होगा वापसा निर्माण होगा वापस निर्माण होगा सही बात है ना अब समझ में आ गया आ गया अब लिखिए कैनोपी मैनेजमेंट को क्या कहते थे हिंदी में कैनोपी मैनेजमेंट मैनेजमेंट रुक्ष आकार व्यवस्थापना रुक्ष आकार प्रबंधन वृक्ष आकार प्रबंधन वृक्ष आकार प्रबंधन हिंदी में कहे वाटर मैनेजमेंट नहीं कैनोपी मैनेजमेंट कैनोपी मैनेजमेंट अच्छा हुआ आप हिंदी के प्रोफेसर नहीं बने नहीं तो हिंदी का क्या होता सत्यानाश होता कोई विद्यार्थी बैठता नहीं सब भाग जाते अच्छा हुआ लिखे जब हम नंबर एक नंबर एक हरे पत्ते प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जो खाद्य निर्मित करते हैं वह खाद्य तना में संग्रहित होता है तना और पत्तों का आपस में सदा के लिए मोबाइल पर संपर्क होता है अगर पत्तों ने 100 किलो खाद्य निर्माण किया लेकिन तना की गोलाई इतनी छोटी है कि उसमें केवल सत्तर किलो ही खाद्य संग्रहित हो सकता है तना पत्तों को ईमेल से संपर्क करता है नहीं तो फेसबुक पर पोस्ट करता है क्या करता है फेसबुक पर कर? पोस्ट करता है कि तना छोटा है तना छोटा है 70 किलो ही उसमें सुरक्षित रखा जाता है केवल 70 किलो ही खाद्य भेजिए तो पत्ते दूसरे दिन केवल 70 किलो ही खाद्य निर्माण करते हैं। ब्यूटिफुल मोबाइल कन्वर्जन uh, ब्यूटीफुल, एक संदेश वहन अति सुंदर अति सुंदर न्याय सुंदर संदेश वहन होता है दोनों में तो दूसरे दिन पत्ते केवल कि 70 किलो ही खाद्य निर्माण करते हैं जो स्टोमेटा है उसको संदेश दिया जाता है कि आप 10 घंटों में 5 घंटे बंद रखिए तो खाद्य निर्मित कम होती है तो दूसरे दिन पत्ते केवल 70 किलो ही खाद्य निर्माण करते जितना वहां संग्रहित होगा उतना ही निर्माण करते लिखिए अगर 100 किलो संग्रहित होगा तो 33 तो किलो क्या मिलेंगे हमें दाने मिलेंगे मिलेंगे ना दाने के ऊपर? कितना मिलेगा साढ़े चार ग्राम में कितना ग्राम दाने मिलते हैं डेढ़ ग्राम है ना यानी सौ किलो में कितना मिलेगा दाने तैतीस ग्राम तैतीस किलो अथवा फल कितने हैं गन्ने का टनिज कितना मिलेगा 50 किलो है ना अगर 100 किलो खाद्य संग्रहित होता है तो हमें 50 किलो गन्ने का उत्पादन मिलेगा या फलों का मिलेगा और तैतीस किलो अनाज का उत्पादन मिलेगा 100 किलो निर्माण होता है तो है ना हाँ पचास किलो गन्ने का मिलेगा नहीं तो अनाज का कितना मिलेगा तैतीस किलो लेकिन अगर सत्तर किलो निर्माण करता है तो उत्पादन कितना मिलेगा घटेगा बढ़ेगा बढ़ेगा लिखिए लेकिन अगर पत्ते तैतीस किलो खाद्य निर्माण करते हैं सत्तर किलो खाद्य निर्माण करते तो उत्पादन घटेगा उपज घटेगी इसका मतलब है लिखिये इसका मतलब है अगर अगर हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए उपज बढ़ाने के लिए पत्तों द्वारा निर्मित सारा खाद्य तना में संग्रहित करना है तना में संग्रहित करना है तो क्या करना पड़ेगा तने का क्या करना पड़ेगा आकार बढ़ाना पड़ेगा हाँ साइज बढ़ाना पड़ेगा बरो आकार को साइज कहते हैं आकार बढ़ाना पड़ेगा गोलाई बढ़ाना पड़ेगा यहां तक समझ में आया ना? यहां तक समझ में आया क्या तो क्या करना पड़ेगा हमें तने का साइज बढ़ाना साइज बढ़ाना पड़ेगा आकार बढ़ाना पड़ेगा क्या बढ़ाना पड़ेगा नंबर दो नंबर दो लिखिए तने का आकार तब बढ़ता है जब जड़ का आकार बढ़ता है तने की गोलाई तब बढ़ती है जब जड़ की गोलाई बढ़ती है इसको रूटसूट रेशो कहते हैं जड़ तना आपस का संबंध कहते हैं अनुपात कहते हैं जब तना की गोलाई बढ़ते हैं तो जड़ की भी गोलाई अपने आप बढ़ती है जड़ की गोलाई अपने आप बढ़ती है इसका मतलब है तना की गोलाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपना जड़ की गोलाई बढ़ाना पड़ेगा समझ में आ गया जड़ की गोलाई बढ़ाना पड़ेगा नंबर तीन जड़ की गोलाई तब बढ़ती है जब जड़ की लंबाई बढ़ती है जड़ लंबाई बढ़ेगी तो गोलाई भी बढ़ेगी ना एक साथ ऐसा होता है कि आदमी निश्चा बढ़ता ही है और आरा नहीं बढ़ता ऐसा कश होता है क्या नहीं उसकी अनुपात होता है आपस में क्या होता है अनुपात होता है जब जड़ की लंबाई बढ़ती है तब जड़ की गोलाई बढ़ती है इसका मतलब है हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा जड़ की लंबाई बढ़ाना पड़ेगा जड़ की लंबाई बढ़ाना पड़ेगा चार जड़ की लंबाई तब बढ़ती है जब सब्सिडी मांगने वाले भिकमंगों की हाथ आगे आगे है। बढ़ते हैं, बढ़ते हैं ना क्या लिखा आपने जब जड़ की लंबाई तब बढ़ती है जब जड़ से पानी दूर दूर लिया जाता है जब जड़ से पानी दूर जाता है दिया जाता है तो पानी लेने के लिए असर लेने के लिए जड़ क्या करती है अपनी लंबाई बढ़ाती है अब मुझे बताइए जड़ की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करना होगा जड़ से पानी छह इंच बाहर लेना पड़ेगा है ना पांच देखिए चार पांच पांच ठीक है चार पांच एक कमेटी का गठन करके उसके लिए चिंता न करें पांच जब छह इंच बाहर पानी दिया जाता है तो जड़ की लंबाई बढ़ती है जड़ की लंबाई बढ़ती है तो जड़ की चौड़ाई बढ़ती है जड़ की लंबाई बढ़ते हैं तो अब उल्टी गिनती करेंगे हम जड़ की चौड़ाई बढ़ती हैं गोलाई बढ़ती है जड़ की बहुत महत्वपूर्ण है जड़ की गोलाई बढ़ती है तो काय की गोलाई बढ़ती है तना की गोलाई बढ़ती है राइट तने की गोलाई बढ़ती है बिल्कुल सही तने की गोलाई बढ़ते तो ऊंचाई बढ़ती है पेड़ की ऊंचाई बढ़ती है तने की गोलाई बढ़ते है तो पेड़ की ऊंचाई भी बढ़ती है क्योंकि उसका भी अनुपात होता है पूरे अनुपात में काम चलता है वेरी ब्यूटिफुल नेचुरल सिमेट्री क्या लिखा है ऊंचाई बढ़ते ऊंचाई बढ़ते है तो वृक्ष का आकार भी बढ़ता है लिखिए पेड़ का आकार भी बढ़ता है डालियों की संख्या बढ़ती है पेड़ का आकार भी बढ़ता है डालियों की संख्या भी बढ़ती है डालियों की संख्या बढ़ती है तो पत्तों की संख्या भी बढ़ती है पत्तों की संख्या भी बढ़ती है पत्तों की संख्या बढ़ने से क्या होता है खाद्य निर्मित बढ़ती है शाबाश पत्तों की संख्या बढ़ने से खाद्य निर्मित भी बढ़ती है और उपज भी बढ़ती है उपज भी बढ़ती है इसका मतलब है उपज बढ़ाने के लिए कहा पानी देना पड़ेगा छाया के छिंज बाहर पानी देना पड़ेगा अब आपके दिमाग में पक्का गणित फिक्स हो गया है पक्का बढ़ गया आ गया वापस समझ में आ तो गया हाँ।